संक्षिप्त महाभारत पर्व अर्जुन का वीरों के साथ युद्ध और के प्रयत्न से उसकी समाप्ति कहते हैं राजन महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य की सीमा के भीतर पाकर सिंधु देश के विषैले छत्री अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए वे पहले संग्राम में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे इसलिए उन महा पराक्रमी वीरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया वे एक हजार रथ और दस हजार घोड़े से धनंजय को घेरकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा जो जयद्रथ का वध हुआ था उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी अब वे मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे उनके बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की हाहाकार के हाथ से धनुष और दस्ताने गिर पड़े उन्हें अचेत अवस्था में पाकर सैंधव योद्धा बड़ी तेजी के साथ बाढ़ वर्षा करने लगे अर्जुन की संकटापन्न स्थिति का अनुभव करके देवताओं के मन में भय समा गया और वे उनके लिए शांति का उपाय करने लगे तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के जानने वाले परम बुद्धिमान धनंजय में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए फिर उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर टंकार दी उस समय उससे मशीन की तरह बड़े जोर जोर से आवाज होने लगी इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं उसी तरह अर्जुन ने शत्रुओं के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित हो, योद्धा, से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजा सहित अदृश्य हो गए, कितने ही गांधी की आवाज सुनकर थर्रा उठे तेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने तथा संतप्त होने लगे उस समय अर्जुन अलात चक्र की भांति घूम गूं घूमकर सायकों की वर्षा कर रहे थे उन्होंने संपूर्ण जो इंद्रजाल के समान बाणों का जाल सा फैला दिया तदंतर वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर बाणों की वृष्टि करने लगे यह धर्मज्ञ अर्जुन ने रणोन्मत्त संधुओं से कहा युद्धाओं मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह कहेगा कि मैं आपका हूँ आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यंत कुपित हो क्रोध में भरे हुए सैंधो वीरों से युद्ध करने लगे तब सैंधो ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया किन्तु उन्होंने अपने तीखे सहायकों से उन सभी बाणों को बीज से ही काट डाला और प्रत्येक योद्धा को तेज किए हुए तीरों से बिंध दिया वध का करके ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः उनके उनके ऊपर शक्ति और चलाए, संकल्प व्यर्थ गए महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रासों को बीच से ही काट कर बड़े जोर से गर्जना की और विजयाभिलाषा लेकर आक्रमण करने वाले सैंधुओं के मस्तक को भल्लों से काट काट कर गिराने लगे को को जान की अपने बेटे सुरथ के बालक को साथ ले रथ पर सवार हो रणभूमि में उपस्थित हुई। उसके आने का उद्देश्य यह था कि सब युद्ध छोड़कर शांत हो जाए अर्जुन के पास जाकर वह आठ स्वर से रोने लगी उसे सामने देख धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया फिर बहन का विधिवत सत्कार करते हुए बोले कल्याणी बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? दुसला ने कहा भरत श्रेष्ठ यह तुम्हारे भांजे का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है इसकी ओर देखो यह सुनकर अर्जुन ने पूछा बहन इस बालक के पिता कहाँ है दुसला बोली भैया मेरे पुत्र सूरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है इसके बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा कि अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे यहां तक आ पहुंचे हैं तो वह भय के मारे संताप से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसी दम उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए हैं उसे इस अवस्था में देख उसके पुत्र को साथ लेकर शरण खोजती हुई अब मैं तुम्हारे पास आई हूं यह कहकर वह अत्यंत आर्त होकर विलाप करने लगी उसकी दीन दशा देख अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सिर नीचा कर लिया तदनंतर दुर्शला फिर कहने लगी भैया तुम कुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो मुझ दुखिया बहन और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो मंदबुद्धि दुर्योधन और को भूल जाओ जैसे अभिमन्यु से से परीक्षित का जन्म हुआ है, है, उसी प्रकार सूरस से मेरे इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है। इसी को गोद में लेकर आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाए और तुम इस निरीह शिशु पर कृपा करो यह तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर शांति की भीख मांगता है अतः शांत हो जाओ यह निरा अबोध है कुछ नहीं जानता इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं अतः अब इसके ऊपर दया करो क्रोध त्याग दो के ये करुणा युक्त वचन सुनकर अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धित्राष्ट्र और गांधारी देवी का स्मरण हो आया और वे क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले राज्य के लोभी और अभिमान के पुतले उस निज दुर्योधन को अधिकार है जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को भेज दिया। यो करकर अर्जुन ने को दी और अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हुई प्रसन्न वदन होकर वह घर को लौट गई इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके धनंजय तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले अपने स्वेच्छानुसार विचरने वाले उस घोड़े के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगे घोड़ा क्रमशः एक के बाद दूसरे देश में जाता और अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा घूमता घामता वह अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा